अमृतवाणी सिद्ध पुरुष का अहंकार एक क्या हम कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा कमल कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं लेकिन उनका निशान रह जाता है इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है किंतु उस अहंकार से कोई अनिष्ट नहीं होता 130 जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं, वही ठीक ठीक ज्ञानी है उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है बालक के भी अलग व्यक्तित्व होता है अस्मिता होती है परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र है बालकों का अहम बड़ों के अहम की तरह हानिकारक नहीं होता एक सौ इकतीस कुछ महापुरुष सप्तम भूमि का भूमि या समाधि की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि से उतर आते हैं समाधि के बाद भी वे इच्छा इच्छापूर्वक विद्या का अहम रख देते हैं यह अहम का आभास मात्र है यह पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है 132 रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना रहता है पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर अहम का भी केवल आकार भर रह जाता है 133 मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है मारे डर के हड़बड़ा कर उठ बैठता है यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है और अंदर कोई नहीं है फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है इसी भांति यह मैंपन या अभिमान चला जाने पर भी उसका कुछ जोर रह नहीं जाता रह ही जाता है एक समाधि के बाद भी कोई कोई मैं को रख छोड़ते हैं दास मैं या भक्त का मैं शंकराचार्य ने लोग शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था एक हनुमान को ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूप के दर्शन हुए थे किंतु इन दर्शनों के बाद उन्होंने दास में रख छोड़ा था नारद सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्म दर्शन के बाद भी दास में, भक्त में भक्त रख छोड़ा था एक भक्त क्या नारदादी केवल भक्त थे या ज्ञानी भी थे श्री राम कृष्ण नारदादी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था किंतु फिर भी वे कल नादनी निर्झरणी की तरह भगवान महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे लोक शिक्षा और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने विद्या का मै रक् छोड़ा था ब्रह्म में पूर्ण विलीन न होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा चिन्ह रख छोड़ा था 136 एक बार श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से विनोद में पूछा क्यों क्या तुम्हें मुझ में कोई अभिमान नज़र आता है क्या मुझ में अभिमान है शिष्य ने कहा जी महाराज थोड़ा सा है पर आप में उतना अभिमान इन कारणों से रखा गया है पहला देह धारण करने के लिए दूसरा भगवत भक्ति के उपभोग के लिए तीसरा भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए और चौथा लोगों को उपदेश देने के लिए फिर यह भी तो है कि इस अहम को रखने के लिए आपने काफ़ी प्रार्थना की है वैसे देखा जाए तो आपके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि की ओर है इसी से मैं कह रहा हूँ कि आप में जो अहम या अभिमान बचा है वह आपकी प्रार्थना का ही फल है तब श्री राम कृष्ण देव बोले ठीक है लेकिन इस मैं को बनाए रखने वाला मैं नहीं जगदम्बा है प्रार्थना को स्वीकार करना जगदम्बा के ही हाथ में है